ओ नमो भगवते वासुदेवाय कानों में कुंडन पहन रखे हैं तात्पर्य कुछ निवासी ऐसे हैं जिन्हें मुक्ति प्राप्त है, है।, है। सारूप्य प्राप्त होता है उसको ऐसा हीरा धारण करने का विशेष सौभाग्य प्राप्त होता है आज का श्लोक मेरे पीछे परितो विराजते तो विराजते विराजते दशदिमा बलिम विद्योतमोदे स विद्युभावलि न ब्रजिष्णु भी कांति से यह वैकुंथलोकता हुआ स्थित है लस तेजमान विमान विमान के अवली, अवली समूह से, से महाआत्मना भगवान के महान भक्तों का के समान सुंदर, श्रीया, उत्तमा, उत्तम स्वर्गी मुखड़ों से सब सविद्युत बिजली सहित अभ्रवली भी आकाश में बादलों से आकाश की यथा जिस प्रकार आकाश अनुवाद और ऐसी भक्ति ऐसे द्वारा श्री श्रीपात के अनुवाद सारे वैकुंठ लोग विभिन्न चमचमाते विमानों से भी घिरे हैं ये विमान महात्माओं या भगवत भक्तों के हैं इसके विमान सारे भक्तों के पास अलग अलग विमान है अपने स्वर्गीय मुखमंडल के कारण बिजली के समान सुंदर लगती हैं। और ये सब मिलकर ऐसी प्रतीत होती हैं मानो बादलों तथा बिजली से आकाश सुशोभित हो ये वर्णन वैकुंठ का हो है तात्पर्य ऐसा प्रतीत होता है कि वहीपुंत्र लोगों में चम विमान रहते हैं जिनमें भगवान के परम भक्त तथा बिजली के समान समानी मैसर्गिक सुंदर स्त्रिया बैठी रहती हैं। विमानों जैसे तरह तरह के अन्य वाहन भी होंगे किंतु वे यंत्र द्वारा न चलाए जाते हो जैसा कि हमारा अनुभव इस संसार में है चूंकि हर वस्तु सच्चिदानंद स्वरूप है अतः विमान तथा वाहन भी ब्रह्म के ही समान गुणों वाले होंगे भी ब्रह्म के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है किंतु तो इसका ये गलत अर्थ नहीं समझना चाहिए कि ऐसी कि भ्रांति किसी को क्यों हो जिस प्रकार वह विमान स्त्रिया तथा पुरुष है उसी तरह लोग विशेष के अनुरूप नगर घर तथा अन्य वस्तुएं भी होती होंगी मनुष्य को इस जगत के आधार पर दिव्य जगत के संबंध में अपूर्णता का आरोप नहीं करना चाहिए। और को काल के प्रभाव से मुक्त नहीं समझना चाहिए जैसा कि पहले कहा जा चुका है ओम ज्ञान तिविर नया स्वयं श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं तेन भूतलै स्वयम् रूपा कथाम् अयम् ददाति स्वरूपान्ति काम वन्दे हम श्री गुरु श्रीयुता पदकमलम् श्री गुरु वैष्णवांशः श्री रूपां साधजातां सह बनार구나खान्वितां तं सजीवं साब्रै तं सावदूतम प्रयजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण ललिता हे कृष्ण करुणा जगतिका गौरांगी रावेश जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निंद्रीअदाग श्रीवासिंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम, अरे राम, अर्णा, अर्णा, राम परितो विराजते विमाना सब हरे कृष्णा तो श्रीमद् भागवतम जो अध्याय है जिसका शिक्षण है श्री भगवान के वचन का उदाहरण देते हुए प्रश्नों के उत्तर तो हम सब परिचित श्रीमद् भागवतम से भागवतम का वर्णन परमहंस परमहंसा के रूप में किया जाता है कि एक दृष्टि से देखा जाए उन भक्तों के लिए हैं जो ईर्षा और द्वेष से पूर्ण रूपेण न मुक्त है दूसरे तो सर्व साधारण व्यक्तियों के आस्वादन का ये ग्रंथ नहीं है रसिका भविभाव कहा भागवतम रसम आलम रसिका भूमि भावुका भागवत की जैसे ही शुरुआत करते हैं व्यासदेव तो उसकी शुरुआत में कहते हैं कि इस भागवतम को पीने का जो अधिकारी है वो केवल निर्मत्सरा सताम जिस व्यक्ति के हृदय से दूसरों के प्रति ईर्षा द्वेष की जो भावना है जो सर्वता शून्य हो गई है वही व्यक्ति इस भागवतम को सीख सकता है भागवतम को समझ सकता है और भागवतम को अपने हृदय में धारण कर सकता है इसलिए ये सर्वोत्कृष्ट संविदा है भागवतम के शुरुआत में व्यासदेव कहते हैं परेरे के ईश्वर वो कहते हैं कि और किसी चीज की क्या आवश्यकता है श्रीमद् भागवतम हमारे जीवन में आ जाता है इसलिए सनातन गोस्वामी का कोई फेवरेट बुक था जैसे हमारे लाइफ में हम कुछ ना तो कुछवत तो जो रात्रि में सो रहे थे तो उनको स्वप्न आया उसमें उन्होंने देखा कि कृष्णा स्वयं श्रीमद भागवतम का एक कॉपी एक बुक उनको दे रहे हैं और सनातन दरवाजा खोला उनके घर का और जाके ते ते तो और बाहर देखते एक ब्राह्मण खड़ा था उसके हाथ में की कॉपी थी जो उनको दे रहा था तो जैसे ही श्रीमद भागवतम को सनातन गोस्वामी स्वीकार करते हैं और उनके आंसू से आंसू बहने लगते हैं और सनातन गोस्वामी अपने छाती में लगाते हैं कोई प्रिय वस्तु है तो हम कहा लगाते हैं हृदय में लगाते हैं आपको पता है कि ये जो जेब होता है वो इस तरह क्यों है <laughs> क्यों रखना गया है एक का कविता पढ़ रहा था तो उसमें वो कहते हैं क्योंकि यहाँ क्या है हृदय है और हृदय में हम अपने प्रिय वस्तु को रखते हैं तो जब धन को पैसे को यहाँ रखते हैं तो तो लगता है है, है, है, है। कि बिल्कुल बिल्कुल वैसे सटा हुआ है। ये मेरे क्लोज मेरा प्राण प्रिय तो ही भगवान हनुमान का आलिंगन करते हैं छाती में लगाते हैं तो मतलब इतनी प्रिय वस्तु है तो सनातन गोस्वामी को, को जैसे भागवतम मिला सनातन गोस्वामी ने भागवत को अपने छाती में लगाया और उन्होंने कहा एक मद मद मद मद मद मद मत एक मत संगी मत गुरो मत महादन मत मत भाग्य मत आपको नमस्कार करता हूं हम सब ढूंढ रहे मित्रों को ढूंढ रहे हैं अपने लाइफ में वो कहते हैं कि भागवतम आप ही मेरे असली बंधु हो आप ही मेरे असली मित्र हो मत संगी आ? मेरा कोई सबसे क्लोज संगी है नजदीक का व्यक्ति है पार्षद है एसोसिएट है, तो वो कौन है श्रीमद् भागवतम है। है गुरु, भागवतम, तुम असली मेरे गुरु हो और हे भागवतम तुम ही मेरे जीवन का धन हो मत महान मत विस्तार का मत भाग्या कहते कि हे भागवतम तुम ही मुझे इस भौतिक जगत से मेरा उद्धार कर सकते हो मत भाग्य ही इसलिए श्रीमद् भागवतम कृष्ण से अभिन्न है श्रीमद् भागवतम कोई लाइट वस्तु नहीं है बहुत चीप नहीं है बल्कि आजकल के जो कथाकार हैं उन्होंने भागवतम को बहुत चीप बना लिया है व्यवसाय बना लिया हैं तो तो लेकिन सनातन उनको इतना आदर देते जैसे तो एक एक स्कूल में बच्चे hey, ट बुक कौन सा है सब बच्चे हाथ ऊपर कर रहे थे तो मैडम ने कहा बताओ बताओ आप बताओ बच्चा खड़ा हो गया उसने कहा मेरा फेवरेट बुक मेरे पिताजी का चेक बुक है <laughs> इस प्रकार से हमारी भी स्थिति है मैं श्रीमद हाँ, हाँ, भागवतम आदि जो ग्रंथ है इसलिए ये सर्वा आवश्यक है नित्यम भागवत सेवया कि नित्य प्रसाद सेवया वो बाद में आता है नित्यम क्या बोला है वो नित्यम करने के लिए टीचिंग की आवश्यकता नहीं है वो तो है होता है ना। है होता ना भागवतम को श्रवण करने के लिए बार हमें जोर लगाते हैं जोर लगा के बताया जाता है तो व्यासदेव श्रीमद भागवतम के माध्यम से हमें बहुत महत्वपूर्ण दवाए पिला रहे हैं और ये जो अध्याय चल रहा है जिसमें परीक्षित महाराज ने बहुत सारे प्रश्न पूछे थे पिछले अध्याय में इतना बुद्धिमान बुद्धिमान सोता थे का एक लक्षण है वो वो नहीं बल्कि प्रश्न पूछते रहता है एक एक एक के के बाद बाद जाता उसे हा? क्योंकि वो और अधिक जैसे कोई बहुत टेस्टी ड्रिंक है ना तो उसको थोड़ा हमें हाँ मिलता है तो आप लगता कि नहीं नहीं होती कि नहीं और देना चाहिए तो वैसे जो श्रोता है वो, वो आघात का नहीं है स्वादु, स्वादु, पदे पदे जैसे ये सारे अट्ठासी हजार ऋषि सुध गोस्वामी के मुख से नई विषारण्य में शिव भागवत को सुन रहे थे तो वो कह रहे थे कि हे सुध गोस्वामी आप बोलते रहो आप जो कृष्ण का गुणगान करते हैं तो ऐसे मत समझना कि हम थक गए हैं सुन सुन के या मतलब बोर हो गए हैं ऐसे लगता है कि नहीं आप और बोलो क्योंकि ये जो ये जो कृष्ण कथा क्या हो रही है और अधिक मीठी होती जा रही है हर क्षण आनंद की वृद्धि हो रही है तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम का ये जो अध्याय है जिसमें शुकदेव गोस्वामी को कई प्रश्न पूछते हैं और शुकदेव गोस्वामी सारे प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं तो इस पिछले श्लोकों में भगवान ये जो ब्रह्मा हैं हैं वो तपस्या तपस्या करते उनकी को देखकर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान अपना वैकुंठ दर्शन कराते हैं किसको दर्शन कराते हैं ब्रह्मा को तो फिर शोकदेव गोस्वामी इन सारे श्लोकों में वर्णन कर रहे हैं तो ब्रह्मा को वैपुंठ जगत दिखाते भगवान कहते भगवान संदर्शयमास देखो देखो, हाँ ये मेरा जो दिव्य धाम है तो ब्रह्मा की ये जो विशेष सेवा को जब देखा ब्रह्मा की इस तत्परता को देखा क्योंकि ब्रह्मा ने केवल दो शब्द सुने थे दो अक्षर तप ज्यादा कुछ सुना नहीं था लेकिन तुरंत कार्य में लग गए हम इतना सुन रहे हैं लेकिन एक्टिव नहीं हो रहे हैं दो शब्द काफी है ब्रह्मा को और तो हमें कितने प्रवचन सुन रहे हैं जैसे हाँ, बैलगाड़ी चलाते हैं अपने चलाए नहीं होगा तो बैलगाड़ी जो चलाते हैं तो बैल वो चलते नहीं है तो लेकिन बैल को क्या करना होता है उसकी जो पूछ है उसे घुमा के पुष्ट करना होता है तो फिर बहन फिर दौड़ने लगते हैं अबे हमें कितना कुछ किया जा रहा है ग्रंथों के माध्यम से भक्तों के माध्यम से प्रवचनों के माध्यम से के माध्यम से नहीं कोट्स आते हैं तो लेकिन फिर भी हमें आगे भागने के लिए तत्परता नहीं है इतना सुना है फिर भी एक्टिव नहीं है ब्रह्मा ने केवल दो अक्षर सुने तुरंत तो करने के लिए बैठे सेवन मुखे जीवा तो दिया तो ब्रह्मा ने जब इस प्रकार का तपस्या किया तो भगवान ने तुरंत हाँ, उनके पास हाँ, उनको ये दिखाया दिखाया अपना जगत भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा कि आप भगवान को देखने का प्रयास मत करो ऐसा कार्य करो कि भगवान आपको देखने आ जाए वो कार्य क्या है गुरु के आदेशों का पालन जैसे ध्रुवा है ध्रुवा महाराज नारद कहा ये करो छोटा सा बच्चा है एक्चुअली जो बच्चे है ना वो भक्ति में रफ्तार से आगे बढ़ते है। दैसे दैसे हैं जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं वैसे वैसे हमारे हृदय में कपटता आने लगती है से। हाँ। जिसके कारण हमारे लिए बहुत कठिन होता है भगवत भक्ति करना भक्ति में आगे बढ़ना हाँ इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज को पूछा वैष्णव कौन है तो उन्होंने कहा सरलता ही वैष्णव का है सिंप्लिसिटी वैष्णव तो ये जो सरलता है ये छोटे बालक के पाए जाती है, के अंदर अंदर हम जाती बच्चों वो बहुत सरल है उनका हृदय उनका आचरण सारी चीजें लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं साल बीतते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे हृदय में कपट हाँ धोखा देने की जो आदत है ये सब बढ़ता जा रहा जा रहा है लेकिन ध्रुव का तो जो बोला ये करो, तुरंत एक पांव में खड़े हो गए जैसे कहते था कि गुरु और साधुओं के आदेशों का पालन करके हाँ। बल्कि तपस्या क्या है ये जगत में सबसे बड़ी तपस्या तो यही है वाणी वाणी की तपस्या किस चीज की तपस्या एक तो अपनी वाणी की तपस्या और मतलब गुरु की वाणी है उसको फॉलो करना ये दोनों चीजें हैं वाणी की तपस्या मतलब यही सोचते हैं जो वैष्णव का आदेश है अथोरिटीज है सीनियर है उनके आदेशों का पालन करना उनके वाणी का पालन करना यह हमारे लिए तपस्या है कोई व्यक्ति हिमालया में जा सकता है और बहुत उसके अंदर गर्व आ सकता है एक एक एक एक गाजर गाजर गाजर रहता मैं दिन में कि, हाँ। में में क्या चीज खाता आप हिमालय रहो खड़ा लेकिन आपकी शुद्धि नहीं होगी आपका फॉल्स और बढ़ेगा कि मैं केवल केवल केवल एक गाजर खा रहा हूं कितना महान हो लेकिन भक्तों के बीच में रहना उनके आदेशों के अनुसार भगवान की सेवा में नियुक्त होना ये सबसे बड़ी तपस्या है इसलिए कई बार आप भक्तों के बीच में जाने से डरते हैं भक्तों से दूर दूर भागते हैं भागते नहीं लगता कि नहीं अरे क्योंकि भक्तों के बीच जाने से क्या होता है पहले तो चीज यह होती है कि आपको पता चलता है कि मेरी सिचुएशन क्या है सनातन गोस्वामी ने कहा मैं कौन हूं तो वो पता चलेगा आपको आप अपने स्थान में हो अपने घर में हो मोहल्ले में हो रूम में हो आपको लगेगा मेरे जैसा शुद्ध इस संसार में नहीं है मेरे जैसा साधक जगत में नहीं है मेरे जैसे डिवाइन क्वालिटी किसी के अंदर नहीं है हाँ मतलब वो जो मेंढक है वो कुए के अंदर बैठ के केवल सोचते जा रहा है जो मेंढक बाहर निकलेगा बाकी सारे भक्तों के बीच में आएगा तब उसको अपनी आसलियत पता चलेगी कि मैं कौन बहुत बहुत बहुत हूँ बहुत ही बहुत अधिक बहुत अधिक छोटा तो सिचुएशन भक्तों के बीच में आते हैं तो भक्तों के बीच में आने से एक तो हमारी अपनी असली पहचान है उसको समझते हैं और दूसरा क्या है हमारा जो मिथ्या अहंकार है मिथ्या अहंकार का जो गुब्बारा है कोई नक्त मारते रहते हैं लेकिन सारे भक्तों के पास कुछ ना कुछ लेके आते सुनी हम नहीं। हो, कुछ हो जाएगा तो हम सहन करते हैं तो उससे फिर हमारा जो फॉल्सि है, है वो शमित हो जाता है तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि भक्तों के बीच में आना सदैव तो ऐसे जो भगवान है वो जब देखते हैं इस प्रकार का जो तपस्या है इस प्रकार के आदेशों को पालन करने की जो प्रवृत्ति है तो भगवान अपने आप को रिवील करना शुरू करते हैं जिसको यहां कहा गया है दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित स्वयं पुरातिया जब इस प्रकार की भावना को गुरु और कृष्ण देखते हैं तो कृष्ण उस भक्त के हृदय में आप को प्रकट कराते हैं कृष्ण का मतलब क्या है उनके सारे अवतार हैं भगवान का धाम हैं उनके उनके रूप गुण उनकी लीलाएं हैं उनके कार्य कलाप हैं इस प्रकार से भगवान चुनते हैं हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते अपने बलबूते पर अपने योग्यताओं को इस, इस भावना से कि मेरे पास इतने गुण हैं इसलिए शास्त्र कहते प्रवचन प्रवचन न न कि कोई व्यक्ति बड़े-बड़े देकर पांडित्य करके आत्मा, परमात्मा कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता न मेघया अपनी जो बुद्धि है उसके द्वारा लभ्य तत्मा विवृण स्वाम तो इस प्रकार से नहीं पाया जा सकता भगवान जब इस प्रकार की, की को देखते हैं आदेशों को पालन करने की भावना को देखते हैं तो उस को भगवान चूज करते हैं। चुनते हैं और चुनकर उसको करते हैं और प्रदर्शित करते हैं अपने स्वरूप को तो इसलिए ब्रह्मा वो क्वालिफाइड जीव है जिन्होंने वाणी को बहुत सीरियसली लिया किस चीज को सीरियसली लिया हाँ हमें गुरु की वाणी इतनी सीरियस नहीं लगती अपनी गुरु की वाणी उनके आदेश शास्त्रों की वाणी भगवत वाणी को बोलते हैं सारा फोकस अपनी वाणी मेरी वाणी तक क्यों अवहेलना हो रही है तो लेकिन <coughs> जब ब्रह्मा ब्रह्मा ब्रह्मा को तो को ब्रह्मा को भगवान ने किया, अभी जो धाम भगवान ने दिखाया वैकुंठ तो वो क्या क्या दिखाया क्या क्या था उस धाम में वो सब बताने इन बता लगे इन डिटेल ऐसे बताने लगे इन डिटेल हर चीज वहां की श्रेय कैसी है वहां के विमान कैसे है वहां के वस्त्र कैसे हैं, वहां के अलंकार कैसे हैं, वहाँ के के के जो चीजों बारे में वो बताने लगे कौन कौन-कौन से अलंकार, आदि धारण हैं? तो एक डिटेल वो बताने लगे। बल्कि धाम का वर्णन भगवान ने भगवत गीता में सूत्र रूप में किया है और सूत्रों को एक्सप्लेन कहा किया है भगवान ने भागवता तो भगवत गीता फॉर्म में है भगवान के उद्देश्य और सूत्रों को बड़ा विस्तार दिया है आचार्य या या भगवान व्यास अलग अलग लीलाओं को प्रकट करते हुए अलग-अलग को प्रकट करते हुए भागवत में है इसलिए दोनों का अध्ययन बहुत आवश्यक है महाराष्ट्र में एक संत हुए जिनका नाम था तुकार उन्होंने कहा गीता भागवत करे थी अखंड चिंतन विठो वो कहते हैं गीता श्रवण करना ये कीर्तनीय सदा है क्या है गीता को हैवन करना चर्चा करना उसका अध्ययन करना उसका प्रचार करना इसी को वो कहते हैं कीर्तनीय सदाह हाँ ये है कृष्ण का सतत स्मरण तो ऐसी भगवद गीता में भगवान अपने धाम का वर्णन करते हुए देते परम ब्रह्म परम धाम हे अर्जुन कहते आप परम ब्रह्म आपका परम सर्वोच्च धाम है और उसी में भगवान ने कहा न तहते सूर्यो न शांको न पाप वह तो थोड़ा थोड़ा बताया बल्कि जितने भी धर्म शास्त्र है उन सारे धर्म शास्त्रों में भगवान के धाम का हिम दिया है लेकिन भगवद गीता ये जो वैदिक साहित्य है उसमें क्या है detail, कैसे इंद्रित वहां कौन से जीव रहते हैं वहां रहने वाले परम भगवान कौन है वो किस प्रकार से अपने आदान प्रदान करते हैं तो ये चीजें एक साधक को जानना परम आवश्यक है इसको हमें नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए संबंध ज्ञान का मतलब है इस भौतिक जगत के बारे में जानना और भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है भगवान और प्रकृति का क्या संबंध है इन को जानना तो भगवान को को को जानना मतलब को जानना मतलब भगवान भगवान भगवान से से संबंधित संबंधित वस्तुओं भी इन तो तो जब हम चीजों जानते हैं तो की जो ग्रेटनेस है महानता है वो हमारे हृदय में स्थित हो जाती है और फिर हम और अधिक भगवत सेवा में भगवत भक्ति में तत्पर हो जाते हैं तो भगवान ने कहा मेरे नामी सूर्य नहीं है चंद्रमा नहीं है तद्धाम परमम एक बार कोई जाएगा तो वापस नहीं आएगा या हमारे लिए थोड़ा कठिन लगता है अरे नहीं मैं तो ऐसा कभी हुआ है कि कहा गया वापस नहीं आया घर ऐसे हुआ है बचपन से नहीं बचपन से तो हमें ये आदत लगी हुई है बाहर निकलना वापस शाम को घर आ जाना ना? है ना चाहे बच्चे हैं, हैं, बड़े है, है है। भगवान है, तो हाँ, तो है? है, की जो वाणी है उसमें की है। इतना हम में है कि बस भगवान के पास वापस जाना है वहां इधर नहीं आना है संसार में तो डिटैचमेंट वैराग्य जागृत होगा क्या होगा वैराग्य जगत के प्रति भौतिक संबंधों के प्रति और आसक्ति एक है अटैचमेंट और एक जगत के प्रति संबंधों के प्रति लेकिन आसक्ति भगवान के प्रति हमारे बढ़ेगी इसलिए भगवान कहते हैं माम शरण व्रजन वह हाथों ने अपने धाम का नाम भी बोल दिया वही कुंठ का नाम नहीं बोला कृष्ण ने वहां उनसे धाम का नाम बोल दिया गीता में हाँ जो भगवान मैं कल शाम को लेक्चर ले रहा था गीता में। तो उसके और उसमें कहा कि भक्त बनो मेरा। बोला ना। मत मत मना मत हाँ। मेरा मेरे मन वाला हो जाओ मत मना का मतलब क्या है मेरे मन वाला हो जाना तुम्हारे मन में मुझे हमेशा रुखो धारण करो भगवत भक्त तो मेरा भक्त बनो लोग के आगे कोई व्यक्ति सोचेगा कि अरे ये भगवान सदैव मेरे बारे में मेरी करो, लेकिन मां क्या कहते डर तो भगवान के बारे में पूर्ण चिंतन करना सोचना इसके लिए हम भयभीत है कि मेरे बाकी और भी तो ड्यूटीज हैं तो भगवान कहते हैं डरो मत तुम करो तो जब भगवान ये श्लोक अर्जुन को बोल रहे थे भगवान कहते तो भगवान कांपने लगे ये शब्द एक लाइन बोलने के बाद भगवान को लगा लगाया तो क्या बोल दिया कांपने लगे भगवान कहा का स्मरण हो उठा आपको वृंदावन का कहा का ब्रज ब्रज में बुला रहा हूं जिस वर्ष को मैं छोड़ के आया हूँ कहाे ऐसे भगवान अपने धाम का नाम बोल रहे हैं। और धाम का ने किया, नाम किया, तो अपने सारे भक्तों का जो प्रेम है उनके प्रति उसके बारे में सोचने लगे अपने हृदय में तो ऐसा जो धाम है जिसका वर्णन श्रीमद भागवत में पंचम स्कन में तीसरे स्क में दूसरे स्कन में दशम स्थल में कई जगहों में बहुत डिटेल हमें पढ़ने को मिलता है तो ऐसे परिता भगवा, में भगवान सारे कारणों के कारण है इसलिए तो उन्होंने गीता में कहा हम सर्वस्व प्रभवो मत सर्व प्रवर्तते की सारी सारा जो जगत है आध्यात्मिक और भौतिक जगत मुझसे ही निकलता है मही, उन सारे जगतों का कारण तो भगवान से दोनों जगत आते हैं एक कौन सा जगत है आध्यात्मिक जगत और दूसरा क्या है भौतिक जगत इनको शास्त्रों में कहते हैं जड़ जगत और दूसरा है चित जगत या चिटमई जगत भगवान का जो धाम है तो इस प्रकार से इस ये जो जगत है जिसको माइक जगत कहा गया है या जड़ जगत कहा गया है वो कैसे बना है भगवत गीता में कृष्ण कहते में अनलो उद्धिरे। तो मैं आज सोच रहा था कि भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बारे में चर्चा करो फिर उनके बीच में क्या डिवाइडिंग लाइन है फिर कैसे भगवान के धाम हम जा सकते हैं तो हम देखते है जितना टाइम हमें अलाउ करेगा वहां तक हम जाएंगे जहां भी अटक जाएंगे भौतिक जगत के डिस्क्रिप्शन में हम रुक जाएंगे या फिर आध्यात्मिक जगत टाइम वहां टाइम नहीं है आध्यात्मिक जगत का खासियत क्या है टाइम नहीं है यहाँ टाइम है लेकिन लोगों के पास टाइम नहीं है समझ में आया आपको यहाँ टाइम है काल है टाइम है लेकिन लोगों के पास इस चीजों के लिए टाइम नहीं है प्रौपाने का यही कलियुगा की बीमारी है नो नो टाइम टाइम का आर्टिकल लिखा था उसका था उसका no टाइटल अमेरिका जाने से पहले और, उन्हें थे, अपने जाकर में, और वो बांटते रहते थे मॉडर्न डिजीज नो टाइम तो वैसे ही ये जो माइक जगत है भौतिक जगत है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं फिर वैकुंठ और वृंदावन आदि की चर्चा करते हैं तो हम समझ लेते हैं कि एक्सैक्टली exactly क्या इन डिटेल क्या है कि भगवान का जो धाम है हम किस प्रकार से अस्तित्व में है तो ये जो जड़ जगत है जिसको एक चतुर्थांश ये भौतिक जगत है जैसे कोई सौ प्रतिशत है तो उसमें से पच्चीस प्रतिशत आप कह सकते हैं चार भाग करोगे तो आध्यात्मिक जगत को त्रिपाल विभूति यह शब्द शास्त्र यूज करते हैं त्रिपाद विभूति और भौतिक जगत को एक पार या फिर माइक जगत कहा जाता है और यह अपरा प्रकृति है जिसको भगवान ने गीता में कहा पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार आदि से यह जो जगत है यह बना हुआ है और ये जगत क्या है यह भौतिक जगत है अचित है निरानंद है और असत है तो इसी जगत का वर्णन गीता में भगवान ने बहुत अधिक किया है बल्कि भगवान ने गीता में अपने लेकिन इस जगत को बहुत किया है तो भगवान ने कहा यह जो जगत है दुखालयम है और अशाश्वतम है दुखों का स्थान है और अशाश्वत है तो इसलिए ब्रह्मा जी इस, इस जगत को कहते हैं देवी महेश कि ये जो जगत देवी धाम है कौन सा धाम है देवी नहीं देवी ना हाँ। दुर्गा देवी माया देवी तो वैसे इस जगत का नाम क्या है देवी धाम क्या कहा जाता है बोलिए हा देवी धाम ये भी तो धाम है लेकिन किसके कंट्रोल में है दुर्गा देवी के जो इसकी अध्यक्षता है सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाए विभर्ति दुर्गा तो दुर्गा देवी के अधिकार में भगवान ने ये जगत दिया है और जो सदैव हाथ में त्रिशूल लेके रहती है और ये जगत को तीन प्रकार के जो कष्ट हैं वो प्रदान करती हैं त्रिविर गुण मनेर भावीर ए भी जगत मोहितम ना भी जाना माम पर यह जगत तीन जो गुण है उनका मिश्रण है एक प्रकार से तो ऐसे भी जो भौतिक जगत जिनकी अध्यक्षता दुर्गा देवी के पास है और ये ऐसे जीवों का निवास स्थान जो जीव से बहिर्मुख हो गए हैं दो प्रकार के मुख है एक है बहिर्मुख और एक उन्मुख एक होता है सेवोन्मुख सेवा करने के लिए तत्पर्व एक है बहिर्मुख हाँ। मतलब इधर मुख कर लिया सेवा नहीं करना है कई बार होता है ना कोई बोलता है प्रभु जी तो हम बिल्कुल बिजी दिखाते हैं ना फोन और भी नहीं है कि घूमते रहेंगे फोन चालू है हम बहुत हैं तो इसको कहते बहिर्मुख भक्तों से बहिर्मुख कर दिया अपना मुख नहीं दिखाएंगे हाँ। क्योंकि सेवा है तो वैसे ही हमें बहिर्मुख नहीं होना है हमें सेवन मुख होना है कैसे होना है सेवन मुख तो ऐसे है जो कृष्ण बहिर्मुख जीवक भोगवा करे हम हमारा बहिर्मुख क्यों हो जाता है क्योंकि हमारे हृदय में भोग करने की उत्कृत स्ट्रॉन्ग डिजायर जिनके कारण हम क्या करते हैं कृष्ण से बहिर्मुख हो जाते हैं फिर माया देवी पीछे खड़ी रहती है वो गर्दन पकड़ती है ऐसी पकड़ती है निकटस्थ माया तारे झापटिया करे माया ऐसी गर्दन पकड़ती है और डर जाती माया का एक ही बिजनेस है हाँ वो जैसे आप देखो सब्जियां खरीदने जाते हैं मुझे एग्जैक्टली याद यहाँ लेकिन जैसे कोई बड़ा सा बैग आप लेके जाते हो यहाँ उसका मुंह ऐसा खुला हुआ है और आप या तो आपको मिले कि फ्री के लड्डू उठाने हैं या फ्री के कुछ फ्रूट्स उठाने हैं तो पकड़ते और डालते हो डाल पकड़ते और डालते हो डाल तो माया का काम वैसे ही है निकटस्थ तो माया तारे झापटिया वो आराम से नहीं वो सीधा ऐसे सी गर्दन पकड़ ली डाल, डाल दिया तो मतलब ऐसे जीवों का वंश है जो भगवान से पह भोक करना चाहते हैं अभी सारे भोग करना चाहते हैं उन सबको एक जगह डाल दिया तो क्या होगा प्रतिस्पर्धा वही है। हैं इसलिए हम देखते हैं कोई सेवा नहीं करना चाहता फैमिली ब्रेकअप्स क्यों होते हैं पत्नी पति की सेवा नहीं करना चाहती पति पत्नी की सेवा नहीं करना चाहता माता पिता बच्चे की सेवा नहीं करना चाहते बच्चे माता पिता की सेवा नहीं करना चाहते बॉस अपने सर्वट को सर्व नहीं करना चाहता और सर्वट बॉस को संतुष्ट नहीं करना चाहता क्योंकि सारे पुरुष करना चाहते हैं आप हाँ क्या बनना चाहते हैं हाँ प्रभुपाल ने कहा, वैसे कोई भी पुरुष नहीं है जगत में सारे क्या है, है. क्या है प्रकृति? क्योंकि हाँ तड़स्ता शक्ति है जीव हम हाँ पुरुष नहीं है मैं भी जिनके पास पुरुष का शरीर है उनको लगता होगा कि मैं पुरुष हूं लेकिन जिनके पास स्त्रियों का शरीर है उनके अंदर भी पुरुष भाव है कौन सा भाव है पुरुष भाव पुरुष भाव मतलब इंजाय, की की भावना भावना और और कंट्रोल करने इसको कहते हैं पुरुष पुरुष भाव तो भगवान ही है और बाकी सारे क्या प्रकृति है प्रकृति तो भगवान ऐसे जीवों को यहां रखते हैं जो भगवान से उनकी सेवा से सेवा नहीं करना चाहते ऐसे जो इस जगत में भेजे जाते हैं और ये सारे जीव ये जगत में आकर अपना अपना जगत बनाना चाहते हैं, अपना संसार जमाना चाहते हैं तो इसलिए जैसे एक उदाहरण आता है जैसे म्यूजिक होता है ना पहले टेलीविजन में हम देखते थे कुछ बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट प्ले हो रहे हैं तो म्यूजिक कंडक्टर होता है वो हाथ हिलाते रहता है ऊपर नीचे ऐसे हाथ हिलाएगा पहले ये मैड है। सारे लोग बजा रहे हैं और ये क्या कर रहा है बाद में पता चला ये डायरेक्टर है उनका। म्यूजिक तो ऐसे म्यूजिक उसके, उसके, उसके आदर्श अनुसार करते हैं और कोई कोई होते हैं उसके आदर बजाने वाले उनको लगता है ना मैं थोड़ा निखर के आना चाहिए मेरा आवाज मेरा आवाज क्या होना चाहिए थोड़ा सा अलग हटके होना चाहिए जगत में भी हैं। थोड़ा हट के सोचो हट के कुछ करो लाइफ में हैं ना यार लाइफ के, के करो समथिंग uh, डिफरेंट तो भगवान जगत में ये स्पिरिचुअल आर्टिस्ट्रा है वैकुंठ क्या है स्पिरिचुअल आर्टिस्ट्रा है वहां सारे जो टीम वर्क में लगे हुए है सारे टीम वर्क किसको संतुष्ट कर रहे हैं कृष्ण को तो कृष्ण वो म्यूजिक कंडक्टर है वो बताते रहते हैं उन, उनके इंस्ट्रक्शन के सब होता है है लेकिन कुछ कुछ ऐसे होते हैं उनको लगता है, नहीं मुझे है, अपने, स्टाइल से। अपने स्टाइल से बजाता है तो भगवान कहते अच्छा बेटा तुम अपने स्टाइल से बजाना चाहते हो तुम्हें एक परमानेंट रोमी दे, दे देता फिर बजाते रहो और गाते रहो लंबा गाते रहो तो फिर भगवान उसके लिए यहां भेज देते हैं इस जगत में भेज देते हैं क्योंकि तो क्या है जीव की प्रॉब्लम है वो अटेंशन चाहता है इंप्रेस करना चाहता है क्या चाहता है अटेंशन इम्प्रेस करना चाहता है मैं लेकिन कृष्ण को नहीं बाकी सबको तो वो सोचता है मेरी और अटेंशन होना चाहिए तो भगवान में ठीक है अटेंशन अटेंशन चाहिए चाहिए बहुत बहुत तो भेजता जाओ ही में या फिर वो अपना निकाल कर। <laughs> अपने स्टाइल से वो बजाने लगता है तो वही है मतलब जो व्यक्ति टीम वर्क में नहीं रहना चाहता भगवान के भक्तों के संग में रहना चाहता उसके लिए अलग से कमरा भगवान भगवान देते हैं, उस कमरे को विसर्ग विसर्ग। कहा गया है, सर्ग और सर्ग और और ने सारी पहली चीजें की, दिए, फिर ये का काम इनका है सेकंड सृष्टि ब्रह्मा जी करते हैं विसर्ग उनके लिए कमरा बना दिया कमरे में कितने रूम है चौदह कितने रूम है हाँ चौदह प्लेनेटरी सिस्टम है सत्य लोक है लोक है लोक है मध्य लोक महान लोक है स्वर्ग लोक भूअर लोक भूलोक जो भूमि है सुतल, तलातल, महातल, पाताल। तो इतने सारे कमरों में तो जहाज जिसका आवाज फिट है इंस्ट्रूमेंट या फिर लाउडनेस उसके वॉइस का वहा भगवान भेजते हैं जाओ स्वर्ग में जाओ बजाते रहो पृथ्वी में जाओ पाताल में जाओ तो हम सब जीव ऐसे ही है भगवान के साथ वो नहीं करना चाहते मैच नहीं हो भगवान के साथ सहयोग नहीं करना चाहते कोऑपरेट कोऑपरेट नहीं नहीं करना चाहते हम भूल गए नहीं करते ना यहां आकर तो वही आदत लगी है हम कॉपरेशन भूल गए हैं इसलिए जगत वो जगत में क्या है एकदश्वर कृष्ण आर सब्यार जैसे नाचाय तैसे करें नृत्य हमारा लाइफ तो ऐसे होना चाहिए ये सबसे पहले जानना कि तो कृष्ण परम भगवान है, और वो वहां जाकर उन्होंने उसमें कहा कि हे कृष्ण आप मुझे इतने दुर्भर स्थान में लेके आए हो इस तमो और रजगुल से प्रचन्न स्थान में आप मुझे मैं आपके हाथ की कट पुतले आप मुझे जैसे चाहे वैसे न चाहो यह है कि ये बहुत कठिन है तो इसलिए फिर हम इस जगत में फिर फंसते हैं कष्ट उठाते हैं जब हम टीनेजर होते हैं तो हमारे पास एनर्जी होता है टाइम होता है लेकिन पैसे नहीं होते Teenagers. Teenagers करना चाहते हैं न्यू न्यू एक्सपेरिमेंट्स तो बेचाना है, है. है, है. है पैसे नहीं है थोड़ा सा हम बड़े हो जाते हैं अडल्ट हो जाते हैं फिर हमारे पास पैसे आते हैं एनर्जी आती है लेकिन टाइम नहीं होता लेकिन हम बुरे जब हो जाते हैं तो पैसे भी है टाइम भी है लेकिन क्या नहीं है एनर्जी नहीं है तो मटेरियल ऐसे ही है हाँ ये ऐसा बनाया गया डिजाइन इस प्रकार से है इसलिए भक्तियों ठाकुर ने लिखा एक गीत में वो कहते हैं बड़ा दुख पाईयाची स्वतंत्र जीवन है हे कृष्ण मैं अनुभव कर चुका हूं जितना मैं स्वतंत्र रह रहा हूँ उससे मैंने अनुभव किया कि बड़ा दुख पाईयाची बहुत दुख को झेल रहा हूँ बहुत दुख मैंने प्राप्त किया है दुख दूर के मेरा वास्तव में सारे दुख खत्म हो जाएंगे यदि आपके शरण कमलों को मैं वर्ण करूंगा जिसमें कुकिंग किचन में होता है ना मिक्सी होता है ग्राइंडर कितनी पत्तिया होती है उसमें तीन तो ये मिक्सर इतना बड़ा है तीन पत्तिया है अध्यात्मिक क्लेश लेकिन को ये, ये मटेरियल इतना बड़ा मिक्सी भगवान ने बनाया है पर तीन पत्ते हैं ती इसमें कोई ऑफ ही नहीं हो सकता ये चल रहा है और जितने भी जीव इस मिक्सी मिक्सर में बैठे है आए हैं वो बेचारे तप रहे हैं परेशान हो रहे हैं एक डिवटी कह रहे थे वो श्लोक एक श्लोकों को उन्होंने पूरा तोड़ फोड़ दिया ब्रह्मा बोता परेशान आत्मा <laughs> <laughs> वो कह रहे थे ब्रह्मा बोता परेशान आत्मा सदैव सोचती सदैव कांक्षती सोचती मीन हमेशा सोचता रहता है ऐसा हुआ वैसा हुआ ये क्यों नहीं हुआ मेरे साथी क्यों हुआ सदैव सोचती सदैव कांक्षति का मतलब है कब मुझे मिलेगा इच्छा करते रहता है सदैव। तो इस, इस जगत में आप मिक्सी में घूमता रहता है ना गोल गोल गोर तो वैसे ही है यह जगत हाँ तो इसलिए है कि बहुत ही जगत है जिसको भगवान भगवत गीता में और कई ग्रंथों में बहुत अधिक वर्णन करते हैं इस जगत के बारे में और इस जगत में विशेष रूप से कई प्रकार के कष्ट आदि है इसलिए शास्त्र कहते हैं गुरु के पास जाने का अधिकारी वही है जिसने ये अनुभव किया है कि ये जगत मुझे सुख नहीं दे सकता जिसके हृदय में ये तीव्र भावना बैठ गई है कि मैं तब रहा हूँ ये जगत में वही व्यक्ति क्वालिफाइड है गुरु के पास जाकर अप्रोच करने का कि मैं आपका दासत्व स्वीकार करना चाहता हूं आप मुझे आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग बताइए तो तो और आध्यात्मिक जगत क्या है चित्त जगत जिसको कहा गया है चिन्मय जगत या चित्त जगत या परा शक्ति भगवान की या उसको जैसे मैंने शुरुआत में कहा त्रिपाल विभूति तो चैतन्य चरित अमृत में आध्यात्मिक जगत का बहुत अधिक वर्णन करते हैं कृष्णदास कविराज वो कहते हैं मैं कुछ श्लोका पढ़ूंगा प्रकृति र पार में धाम कृष्ण विग्रह विग्रहत्यादि गुणवान तो देखते है बौद्धिक जगत इससे पहले बौद्धिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच में एक डिवाइडिंग लाइन है जिसको कहा जाता है विरजा नदी या फिर कहा जाता है कारण सागर जो इन दो जगतों को अलग बनाए रखता है तो कृष्णदास कविज कहते प्रकृतिर पार पर नाम धाम प्रकृति क्या है बौद्धिक प्रकृति इससे परे आध्यात्मिक जगत है जो भगवान का नित्य लीला स्थली है धाम है कृष्ण विग्रह ऐसे विभुत गुणवान जिस प्रकार से कृष्ण से पूर्ण है उसी प्रकार से उनका धाम भी से परे पूर्ण है अगर जड़ नहीं है वहां भी ये सारी चीजें हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश लेकिन वो भौतिक नहीं है वो सारे क्या है चेतन है आध्यात्मिक है वहां की चीजें इसलिए भगवान का धाम हमारे लिए हमारे चिंतन से परे है अचिंत्य है इसलिए शास्त्र कहते हैं ये भगवत तत्वों को जानना है तो सबसे पहले हमेशा ये, ये है, है, है उसको हम अपने लॉजिक तर्क आदि के द्वारा समझ नहीं सकते हैं इसलिए लेकिन शास्त्र हमें बताते हैं उस आध्यात्मिक धाम के बारे में हमें जहां जाना है जिसके लिए हम रोज भजन कर रहे हैं जहां जाना है उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि कहा जा रहा हूँ जाने के बाद नहीं कहाँ चला आया आ, हमें कई बार होता है ना आपको कहा भेज दिया पता नहीं वहां जाकर सर में हाथ लगा रहे पछताते हमारे कहा चला आया तो ऐसे नहीं होना चाहिए वहां तो पहले आपको पता होना चाहिए कि मैं कहा जा रहा हूँ और कहा हो पहले तो ये जाना कि मैं कहा हूँ तब सोचो कि मुझे कहा जाना है और जहाँ का वातावरण आदि कैसे है तो कृष्ण शिवराज कहते हैं सर्वग अनंत विभु वैकुंठ आदि कृष्ण कृष्ण धाम अनंत है सर्वव्यापी है विस्तारमय है जिसको वैकुंठ कहा गया है कृष्ण कृष्ण अवतार्य ताहि विश्राम वहां कौन रहते हैं कृष्ण और कृष्ण के असंख्य इनकारनेशन कृष्ण के असंख्य अवतार वहां निवास करते हैं तो ये आध्यात्मिक जगत कोई कपोल कल्पना नहीं है जैसे जगत, ऐसा नहीं है उसका परम है, है, जैसे एक शब्द आता आकाश पुष्पायते, कि आकाश में पुष्प है कभी आकाश में पुष्प देखे कि आपने नहीं ये कल्पना है तो ये आध्यात्मिक जगत कोई कल्पना नहीं है वैकुंठ या गोलक वृंदावन आदि तो ये ये वास्तविकता है जिसका वर्णन सारे शास्त्र करते हैं तो भगवान का जो आध्यात्मिक धाम होता है वो भगवान के राइट और जितने भी विस्तार होते वो पुरुष है और उनके लेफ्ट से सारी शक्तियां श्रीमती राधिका फिर राधिका से लक्ष्मी आदि लक्ष्मी आदि से फिर ये दुर्गा और ये सारी लंबी लाइन है शक्तियों की तो लेकिन भगवान से सर्वप्रथम बलदेव का विस्तार होता है और बलदेव से फिर चतुर चतुर चतुर्व्यूह कहा गया है पहला चतुर जो चार प्रकट होते हैं भगवान के स्वरूप एक है प्रद्युमना एक है वासुदेव एक संकर्षण और एक है अनिरुद्ध बलराम से ये चार प्रकट होते हैं इसको चतुर्व्यूह कहा गया है और इन चारों में से जो संकर्षण है उनमें से फिर से आगे चार और विस्तार होते हैं अब उनसे संकर्षण से कौन आते हैं फिर सेकंड चतुर्व्यू जिनसे आते हैं फिर से प्रद्युन वासुदेव महासंकर्षण और अनिरुद्ध फिर उसी महासंकर्षण से महाविष्णु आते हैं कारणधाई विष्णु कारणधाई विष्णु अपना करते हैं हम गर्भोद के रूप में शिरोदक विष्णु के रूप में आ, तो इस प्रकार से अलग अलग भगवान के जो विस्तार है के विस्तार है, जिनका या टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य इन ग्रंथों में प्रभाल ने बहुत विस्तार से किया है तो ऐसा भगवान का जो धाम है आध्यात्मिक जगत हाँ ये बलराम का विस्तार है किसका विस्तार है बलराम ही अपना विस्तार करते हैं धाम के रूप में जो आध्यात्मिक जगत है स्पिरिचुअल वर्ल्ड है और यहाँ उस धाम में सारे जो कार्य है वो योग माया के द्वारा घटित होते हैं भगवान की जो शक्ति है अंतरंगा शक्ति इसलिए कहते हैं पराश शक्ति विविध वी ज्ञान बल क्रिया भगवान की जो कई सारी शक्तियां हैं उनमें से जो अंतरंग शक्ति है, वो ंग शक्ति तीन शक्तियों में विभाजित होती है सम्मित शक्ति शक्ति शक्ति और इस प्रकार से या आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा निर्मित है या परिचालित है इसलिए शास्त्र कहते हैं कि यह आध्यात्मिक जगत प्रमुख रूप से दो भागों में डिवाइडेड है कितने भागों में दो दो क्या है एक वैकुंठ लोक और दूसरा है कृष्णलोक तो दो भागों में विभाजित है भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज अपने में में लिखते हैं कि आध्यात्मिक जगत छह भागों विभाजित है तो वो छह भाग भाग क्या है? एक पहला एक को है को वृंदावन दूसरा है नवद्वीप तीसरा है मथुरा चौथा है द्वारका पांचवा है अयोध्या और छठा है वैकुंठ तो इस प्रकार से ये जो आध्यात्मिक जगत है वो छह भागों में विस्तारित डिवाइडेड है लेकिन प्रमुख रूप से दो भागों में बटा है कृष्णलोक तो वैकुंठ के बारे में हम थोड़ा समझते हैं फिर हम बाकी जो डिविजन्स है उनके बारे में जानेंगे हम थोड़ा फास्ट तो वैकुंठ का मतलब क्या है वही का मतलब नहीं कुठा का मतलब कुंठा नहीं है एंग्जाइटी नहीं है तो ऐसे जो वैकुंठ है उसको कई सारे नाम शास्त्र में दिए गए हैं वैकुंठ के वैकुंठ का दूसरा नाम क्या है परमपद कहा जाता है या फिर विष्णु लोग कहा जाता है चिंतामणि धाम कहा जाता है या दिव्य देश कहा जाता है जैसे रघुवत में वर्णन आया है कि कौतद विष्णु परम पदम सदा पर शक्ति सूरया की सदैव देखते रहते हैं सदा पर शांति देवता सदैव देखते रहते हैं कहा ओम पदम भगवान का जो परांपद, परांपद जो परम परम पद पद मतलब कहाकुंठ जगत है उसको देखते हैं और उस वैकुंठ जगत में तीन गुण नहीं है रजो सतो और तमो वहां की जो भूमि है वो शुद्ध सत्वमय है और वहां के जो भक्त है उनका जो शरीर है वो शुद्ध सत्वमय तनु हैं, हाँ, आनंद से से बना है, जिस से है, जिस प्रकार भगवान भगवान का इसलिए शास्त्र कहते कि ऐसे वैकुंठ जगत में कई सारी अपने लीलाएं करते हैं लेकिन वैकुंठ जगत में भगवान अपने चतुर्भुज रूप में होते हैं कौन से रूप में होते हैं चार भुजाउ मिले वहातार का, का अपना अपना लोक है हजारों प्लैनेट्स है वैकुंठ प्लैनेट्स, वैकुंठ लोक है बहुत सारे हाँ जिनमें नरसिम्हा है नारायण अलग अलग अवतरों के अपने -अपने है, है, और उन सारे, और उनके अलग अलग नाम है श्रीमदभागवत का पहला स्कंध आप यदि देखते हैं तो उसके ऊपर वैकुंठ जगत का पिक्चर जान बुझ के दिया है वहां वैकुंठ जगत दिखाए हैं जिनमें क्या है भगवान के अलग अलग अवतार और उनके नाम भी हैं। तो भगवान वैकुंठ जगत में अलग अलग, अलग में अलग अलग अस्त्र धारण करते हैं उसके अनुसार भगवान का वैकुंठ जगत में अलग, अलग अलग नाम होता है लेकिन जो कृष्ण लोक है अयोध्या है द्वारका है मथुरा है और गोलोक वृंदावन वहां भगवान चतुर्भुज नहीं है वहां कौन है द्विभुज रूप में भगवान वहां निवास करते हैं ऐसा जगत में चीज को अपना रूप है, रूप है। स्वरूप शास्त्र कहते हैं कि वहां जो भगवान के शरीर से निकले हुए अंग लाइट आदि की आवश्यकता नहीं है सूर्य चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है वहां सूर्य चंद्रमा है भी तो वो भगवान के लीला में सहायता प्रदान करने के लिए है वहां जो भगवान के शरीर से अनंत तेज निकलता है उसी तेज को ब्रह्म तेज कहा जाता है और उस ब्रह्म तेज का भी रूप है के उसको भी स्वरूप है हर एक चीज का आध्यात्मिक जगत में रूप है, और वहा हर एक वस्तु एक्टिव है कृष्ण के संबंध में कृष्ण की सेवा के लिए हाँ पद्म पुराण में वैकुंठ जगत के बारे में पार्वती बहुत प्रश्न पूछती है किसको पूछती है शिव जी को परम भगवान कृष्ण वैकुंठ में जो बीच का भाग होता है जिसको अयोध्या कहा जाता है उसमें भगवान निवास करते हैं और बहुत दिव्य आसन के ऊपर जिस आसन में आ, लोटस फ्लावर होता है जिसके बीच में भगवान लक्ष्मी और नारायण हर वैकुंठ प्लैनेट में निवास करते हैं उनके सारे चार वेद महान, महान वैकुंठ में भगवान का जो वर्ण है एक ब्लू लोटस के समान है नील वर्ण ये रूप भगवान का है चतुर्भुज हाँ जो नारायण है विष्णु है उनका ये रूप है वैकुंठ जगत में जिन्होंने मकर कुंडल अपने कानों में धारण किया है करोड़ों सूर्य के भाती के सूर्य से तेज निकलता है कौस्तु तो मनी हा? वो धारण करते हैं और श्रीवत्स का चिन्ह है लक्ष्मी को वो अपने छाती में धारण करते हैं शंकर चक्र गदा पद्म अपने हाथ में रखते हैं तो ऐसा जो वैकुंठ धाम है वो ऐश्वर्य प्रधान है क्या है वह प्रधानता ऐश्वर्य की है लेकिन जो भगवान तो वृंदावन है वह माधुर्य की प्रधानता है तो वैकुंठ धाम में कौन जा सकता है शास्त्र कहते हैं ऐश्वर्य वैकुंठ के जाये पाया कि वैकुंठ में वो व्यक्ति जाता है जो ऐश्वर्य भावना से भगवान के विधि भजन में लगा रहता है शास्त्रों के आदेशानुसार उसमें ये भाव होता है भगवान के प्रति भय और सम्मान ये दो भावना से जो भक्ति कर रहा है लगा हुआ है विधि विधानों का पालन करता है शास्त्रों के आदेशानुसार और भगवत को समझता है तो वो व्यक्ति इस भावना से पांच प्रकार के भक्तियों को प्राप्त करता है सालोक सामेप्य सारोक और हम चास्त्र कहते हैं तो इस प्रकार से वो व्यक्ति वैकुंठ जाने का अधिकारी है तो वैकुंठ से परे भी कृष्णदास धाम है उसका नाम क्या है लोक क्या का वृंदावन भागे द्वारका को स्थिति तो वैकुंठ जगत से ऊपर कृष्णलोक है और ये कृष्णलोक भी तीन भागों में बटा है वहां क्या है एक द्वारका एक डिविजन है एक मथुरा है और एक है। तो ये भगवान के अलग अलग रसों के कारण है जो के रसों के भगवान की सेवा की सेवा जाती हैं उन के कारण ये अलग-अलग डिवीजन अलग वर्णन करते भगवान कृष्ण को कहा जाता है अकेला अखिल मूर्ति क्या कहा जाता है अखिल रसामृत मूर्ति तो वैकुंठ में केवल भगवान के संबंधित ढाई रस है एक शांत दूसरा दास और आधा साख्य है उससे परे वैकुंठ के जो नारायण हैं विष्णु हैं वो किसी से आदान प्रदान नहीं कर सकते वहां बाकी रसों में भगवान के साथ संबंध नहीं है वहां तो केवल शांता और दास और आधा साख्य रस है जिसको संभ्रम साक्ष्य कहा गया है हम वो हैं लेकिन भगवान कृष्ण जहा गोरुक वृंदावन में निवास करते हैं जिनको अखिल रसराज मूर्ति कहा जाता है ये सारे रसों के भंडार हैं हम वो बारह रसों में में व्या है, है। पांच तो प्रमुख रस है जो भगवान से हमारा संबंध है गीता के इंट्रोडक्शन में आप पढ़ते हैं पहला है शांत दासख्य वात्सल्य और माधुर्य और बाकी जो इसको कहते हैं मुख्य रति रती मीन प्रेम प्रेम की भावना पांच रसों में और जो हैं, हाँ, उनको पढ़ता अद्भुत, वीर, भयानक, जैसे गौर है वो वीर रस का आस्वादन कर रहे थे भगवान के साथ कौन से रस का वीर, वीर रस उनको देखना भगवान को अच्छा लग रहा था कि बाण चले हैं और भगवान के शरीर में लगे और ब्लड निकल रहा है रणांगन कुरुक्षेत्र की भूमि पर आ, के ऊपर इस इस इस इस इस को को देखना देखना भगवान की भावना भावना उनके लिए आनंद है तो ऐसे में में में थे वीर रस में थे लेकिन कृष्ण वास्तव शास्त्र कहते हैं सुन वल्लभ कृष्ण परम मधुर सौंदर्य माधुर्य प्रेम विलास प्रचुर तो कृष्ण मधुरता के माधुर्य के भंडार है तो भगवान क्यों ये अलग अलग धामों में डिवीजन करते हैं क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं ये यथा मां तां जो जिस भावना से मेरे उपासना करेगा मुझे करेगा मुझे उसके लिए भगवान ने इतने सारे डिवीजन बनाए हैं अपने धाम में अलग अलग भक्तों के मनोवृत्ति के अनुसार सेवा की भावना के अनुसार भगवान उनसे आदान प्रदान करना चाहते हैं इसलिए भगवान कृष्ण ये सब चीजों का निर्मित करते हैं अपने आध्यात्मिक जगत में तो इसका काफी सारा वर्णन है टाइम तो नहीं है लेकिन मैं बताता एक चीज और फिर हम विराम करेंगे वैकुंठ जगत और गोलोक में तीन चीजों का प्रमुख अंतर है इन दोनों में पहला अंतर क्या है कि वैकुंठ जगत में कृष्ण भगवान चतुर्भुज है और गोलोक वृंदावन में भगवान विभुज है दूसरा अंतर है कि रसों में अंतर है भगवान के साथ जो सेवा भावना का जो रस है वैकुंठ जगत में आश्वर्य की प्रधानता है भय सम्मान विधि विधानों को पालन करना अरे भगवान को मेरा पावना लग जाए लेकिन वृंदावन में तो भगवान के सखाओं के ऊपर चढ़ते हैं कहते मुझे लेके चलो तो ये सब विधि विधि विधानों से परे है हाँ, तो जो वैदिक भक्ति है वो ऐश्वर्य भाव है जिसके द्वारा वैकुंठ की प्राप्ति है जो रागान भजन है, उसके हाँ, है जहां की प्रधानता है इसलिए वैकुंठ को ऐश्वर्य धाम कहते हैं गोलोक वृंदावन को माधुर्य धाम कहा जाता है और तीसरी चीज है कि गोलोक वृंदावन का जो आनंद है वो सर्वोच्च है वैकुंठ से कई अधिक तीसरा अंतर है हिंदू धर्मों में जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज उस आर्टिकल में लिखते हैं कि जो वैकुंठ का जो आनंद है उससे अधिक आनंद अयोध्या उससे अधिक आनंद द्वारका मथुरा वृंदावन ये सब्जेक्ट मैटर तो थोड़े से कठिन है कई बार लगता है कि अरे लेकिन फिर भी है कभी कभी हमें हां, हां, हां, समझना या जानना तो ऐसा भगवान का ये दिव्य धाम है और इस दिव्य धाम के बीच में जैसे मैंने कहा दोनों आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत बीच में कारण विरजा नदी या कारण सागर है तो भगवान अहम एवास एवं भागवत कहता है कि मैं ही शुरुआत में था भगवान कहते हैं मैं फिर उसके बाद भगवान भौतिक जगत को निर्माण करते हैं कित के दौरान निर्माण करते भगवान अपना विस्तार करते हैं कारण दक्षा विष्णु के रूप में जिनको महाविष्णु कहा जाता है और वो कारण सागर जब सांस लेते हैं या सांस छोड़ते हैं या उनके जो रोमकूप है उसमें से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलने लगते हैं हाँ ब्रह्मांड और जब भी ब्रह्मांड साले निकले तो भगवान ने देखा कारण अलग शाही जो विष्णु है कारण उदक शाहीन कारण जो कारण अलग सागर है उदक मीन्स पानी शाही मीन्स जो लेटे हुए हैं जो कारण सागर के जल में लेटे हुए हैं उनको कारण अलग शाही विष्णु कहा जाता है जब वो उनके रोम रूप से अनंत ब्रह्मांड निकले तो ब्रह्मांड मीन्स ब्रह्म अंड अंडा मीन्स अंडा तो ये सारे अंडे खाली है भगवान ने इन सारे अंडों को देखा आ रहे, तो खाली है तो भगवान ने अपना और विस्तार किया उस उस हर अंडे के बीच में में चले गए गए भगवान किस रूप विष्णु गर्भ में अपने हाँ, पसीने से जैसे भगवान अंदर गए उस अंडे के अंदर खाली था तो उन्होंने अपने पसीने से उसको आधा कर दिया गर्भ उदक ग शायद तो भगवान ने उस अंडे को आधा भर दिया और उसके और उसके ऊपर भगवान जब फिर उनके से क्या निकला कमल और उस कमल के ऊपर फिर किसका जन्म हुआ ब्रह्मा का तो ब्रह्मा का जब जन्म हुआ तो ब्रह्मा अकेले जीव है पहले जीवात्मा वो सोचने लगे क्या है वो समझ में नहीं आ रहा है तो फिर उनको आवाज सुनाई दी तपस्या की पहले तो वो अकेले थे तो वो सोचा मैं आ गया हो तो जो कमल का डंडा है ना उसमें उन्होंने कूद लगाई जैसे ते ऊपर से जंप लगाते कर हैं करने वही वैसे नीचे डंडे के अंदर कमल के अंदर दे गया नहीं आ रहा। फिर से वापस आ गए तब तो उनको एक तपर नाम सुनाई दिया फिर तपस्या किया फिर भगवान एक प्रकार से भगवान जब जाते हैं उस ब्रह्मांड के अंदर वही चौदह प्लानिट्स को डिवाइड करते हैं फिर ब्रह्म आपकी सृष्टि करते हैं चौदह लोकों को बनाते हैं और इन चौदह लोकों में हम इस जीव हैं, अलग अलग जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार निवास करते हैं और इसकी अध्यक्षता जैसे मैंने शुरुआत में कहा दुर्गा देवी आदि को दी जाती हैं और फिर वो इसका कार्य बहार संभालती हैं ये काराग्रह है एक जेल है तो इस जगत में जो आनंद है उसको कहा जाता है जड़ानंद और इससे परे है है है है है उसको उसको कहा कहा जाता जाता और और भगवान का जो धाम है उसमें जो धाम उसमें आनंद क्या परेमानंद तो हम वास्तव में संतुष्ट तभी होंगे जब प्रेमानंद हमें प्राप्त होगा भगवान के प्रति प्रीति हमारे हृदय में होगी हम तो इसलिए ऐसे धाम इसलिए गीता के एक तात्पर्य में लिखते हैं विष्णु को जो है, वो माया से नहीं होगा। कहते है। तो ऐसे ये ब्रह्मांड सृष्टि आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत का वर्णन शास्त्रों में हमें मिलता है और जब भगवान कोई जगत में आना होता है तो भगवान अपने धाम को ही लेके आते हैं ऐसे दूसरा धाम बना के लेके आते हैं चैतन्य चाह्मांड प्रकाश स्वरूप में तो आध्यात्मिक जगत में जो धाम है उसको गोलोक वृंदावन कहते हैं वही धाम इस जगत में आता है तो उसको कहा जाता है भव बृंदावन और यहाँ धाम को लाकर कई प्रकार की लीलाएं करते हैं तो ऐसे भगवान के धाम को समझना हमारे लिए बहुत कठिन है नरदत्त अपने गीत में लिखते हैं विषय है या नरोन कब वो दिन आएगा कि मेरे हृदय के सारे जो विषय विकार हैं, विषय वासना है वो बिल्कुल शून्यवत हो जाएंगे और तब वास्तव में वृंदावन को समझ पाऊंगा वृंदावन को देख पाऊंगा क्योंकि हमारे हृदय में विषय विषय रूपी विष है। विषय ने में लिखा विषय विषमा, विष सतत खाईनो, कीर्तन विषम विषत की उन्होंने कहा हे कृष्ण देखो मैं जगत में विषय रूपी विष को पी रहा और उसको पीने के कारण गौरव कीर्तन गौरा महाप्रभु का जो कीर्तन है उसमें मुझे रस नहीं आ रहा है इसी कारण तो हमें बहुत होता है गोरा गोरा भजिया प्रेम रतन गेला या तो तो ये का एक फेवरेट गीत गोरा पहु। कि ये तो वहां हाँ मैंने भजन नहीं किया ये जो प्रेम रूप के रत्न धन मेरे पास था वो भी मुझसे चला गया है हा? तो हमारा चित्र विषय में हम बिल्कुल आविष्ट हो गया है तो इसके लिए गवाही क्या है चैतन्य महापुरु के महान भक्त सार्वभम भट्टाचार्य एक मेडिसिन लिखते हैं कि जिस व्यक्ति का हृदय मन चित विषय वासना में हो गया है उसके लिए वो दो मेडिसिन रेकमेंड करते हैं वो कहते हैं विषयाविष्ट मूर्खान जिन लोग विषयों में आविष्ट हो गए ऐसे मूर्ख लोग उनकी चित्त को शुद्ध करने के लिए दवाई मेरे पास है कौन कह रहा है सार्व भट्टाचार्य कौन कह रहा है रहे हैं तो दवाई क्या है वो कहते हैं विश्वम भेन गुरोर सेवा वैष्णव उच्चित भोजनम दो दवाईय बताते हैं विश्वमेन गुरोर सेवा विश्वम भेन मतलब फेर And गुरु की सेवा कैसे विश्व में नैष्णविट भोजनम का उचित इस प्रकार से कोई व्यक्ति ये स्वीकारता है तो निश्चित रूप से हम ये जो विषय चित्त जो विषो में आवेश हो गया है वो मुक्त हो जाएगा वास्तव में यही हम हाँ, सार हैं कि गुरु के आदेशों का पालन करना उनकी सेवा करना हम हाँ, उनके आदेशों में सारे हैं। इसलिए रोज जाते हैं प्रसादार, प्रसादो, कुतोपी। तो मैं जस्ट दो महत्वपूर्ण लीलाएं बताऊंगा फिर हम विराम देते हैं और पांच से आठ मिनट के लिए तो दो चीजें हैं किस प्रकार से दो महान हाँ भक्तों ने उनके गुरु के आदेशों का पालन किया और उस आदेशों का पालन करके या गुरु की डिटरमिनेशन के द्वारा सेवा करके भगवान की जो कृपा है चैतन्य महापुरु की, की लीला में हम जानते हैं महान भक्त जिनका नाम था सारंग ठाकुर क्या नाम था सारंग ठाकुर जिनका कई सारे नाम थे सारंग धन या सारंग पानी अब परिक्रमा करते हैं तो भी पाता है जिसमें मामधाची नाम का जो गांव है वहां वो निवास करते थे तो ये विशेष गुण था वो गंगा के किनारे जाते थे और निरंतर नाम का उच्चारण करते थे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम इतने विनम्रत है बहुत दीनता थे, इतने थे, हाँ। कभी वो शिष्य स्वीकार नहीं करते थे इतने बड़े थे। वो शिष्यों को स्वीकार करना भजन में बाधा वो हमेशा आएंगे परेशान करते रहेंगे भगवान का भजन होगा नहीं हम हाँ। जीवन सार्थक करे करो परोपकार है ना तो उन्होंने महाप्रभु को पता था ये योग्य है लेकिन फिर भी ये नहीं करना है क्योंकि भक्त का गुण क्या है उत्तम है माने लेकिन उसकी चेतना में हमेशा नहीं तुम ना शिक्षण स्वीकार करो प्रचार करो प्रचार निकलो बाहर इन्होंने कहना मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है अभी हमें भी वैसे ही लगता है बुक डिस्ट्रीब्यूशन जाना है आजकल कहते बड़े बडे लोग हैं वो पांच हजार दस हजार दो हजार गीता करते है मुझसे तो बोला नहीं जा रहा है मेरा थपे में हाथ में पकड़ता हूँ फिर ग्यारह महीने गीता का स्पर्श वर्जित है अधिकतर हम गीता को हाथ में पकड़ते वो कौन से महीने में हाँ उसके अलावा बेचारी गीता वो रोती रहती है वहां हाँ वो कहते कब कोई आएगा मुझे उठाएगा अ तो हम पूरा हाथ पार कर देते हैं जो उठाते हैं फेंकते हैं उसके ऊपर बैठ के भी जाते हैं जब डिस्ट्रीब्यूशन जातेस में बैठ के जाते हो तो इन्होंने कहा ना मैं कर नहीं सकता बहुत मुश्किल है मेरे लिए महाप्रभु ने कहा चेतने महाप्रभु नवदीप में आए थे उनको डांटने के लिए देवानंद पंडित को जिन्होंने श्रीवास के प्रति अपराध किया था तो जब उनको डाट गए थे उसके आसपास उनको ये मिले हाँ हाँ साराम ठाकुर ये मिले और उन्होंने कहा सारा तुम्हें अभी शिष्य स्वीकार करना होगा लिख लो प्रचार करो तो उन्होंने कहा भी महाप्रभु बहुत बोला है कितने बार बोलते रहते हैं ना उन्होंने कहा नहीं कल जो भी पहला मिलेगा मुझे सुबह उसको शिष्य बनाऊंगा फिर तो रात को सुबह महाप्रभु का कर चिंतन करते हुए महाप्रभु कृपा कीजिए कल जो भी मिलेगा मुझे पहला उसको अपना शिष्य बनाऊंगा वैसे हमें कल जो भी मुझे मिलेगा पहला उसको भगवदगी दूंगा उसकी। तो महाप्रभु किस महाप्रभुश को स्वीकार करके सुबह उठे सुबह उठकर वो स्नान करने के लिए जाते हैं गंगा में स्नान कर ही रहे थे तो उनके पाव में एक मृत शरीर डेड बॉडी लगता है अभी उन्होंने तो बोला था कि जो भी पहला मिलेगा उसको अपना शिष्य बनाऊंगा कितना फेथ के के के वचनों प्रति चाहे योग्यता हो हो हो या ना हो। जब आदेशों को पालन करने के लिए हम तत्पर हो जाते हैं हमें हमें सारी योग्यताओं का कवच मिल जाता है और फिर परास्त करते हैं अब माया को तो सारी योग्यता आ जाती है जब हम केवल डिजायर करें भगवान की सेवा करने के लिए हाँ निकल जाए सारी योग्यता हमारे अंदर आ जाती है ये गए और इन्होंने देखा और महाप्रभु के वचनों को स्मरण किया महाप्रवाणी का शिष्य स्वीकार करो और मैंने चैतन्य महाप्रभु को वचन दिया है जो भी पहला मिलेगा उसको शिष्य बनाऊंगा अभी तो ये डेड बॉडी है महाप्रभु के भक्तों में इतना शक्ति है महाप्रभु के भक्त थे नाम बोलते दादा ददा से वो वो क्या करते थे कुछ डिवोर्टिस मिल बहुत कीर्तन करते रहते थे हेवी तो कुछ लोग थे एक व्यक्ति ने मरा हुआ उठाया किर्तन के में फेंक दिया र्तन इतना पावरफुल था शक्तिशाली वाइब्रेशन था हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम मरा जिम को होकर नाचने लगता है कीर्तन में थ्रीवो। थ्रीवो। तो जैसे ही सारंग ठाकुर के साथ क्या किया किया बॉडी का उठाया गर्दन ठीक से उठाया। कान में हरे हरे हरे, हरे हरे हरे हरे राम, हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा कृष्णा राम राम राम राम तो जो मृद शरीर है आ, वो और वो कृपा हो गई इसलिए सारंग मुरारी युवक था यंग था उनको बंगाल में सांप ने काटा था तो घर वाले ने सोचा भी। भाग देते हैं नदी में गंगा में फेंक देते हैं ना डेड बॉडी को। तो बहते बहते वो किनकी की कृपा मिली उनको महाप्रभु के पार्षद ये पावर है हम सब मरे हुए थे अभी भी है अभी नहीं नहीं है, नहीं है, तो धीरे धीरे उठेंगे इस प्रकार से आप समझ सकते हैं केवल भावना हो तो हमें सारी योग्यता मिलती है और हम सफल हो जाते हैं तो जस्ट फाइनली रामायण से एक किस प्रकार से मिश्रम में न गुरु सेवा गुरु के अध्यायों का पालन करके बहुत श्रद्धा के साथ के साथ व्यक्ति कृष्ण को अपने जीवन में ला सकता है कृष्ण उसके जीवन में प्रकट हो जाएंगे शबरी के बारे में हम सुनते हैं क्या योग्यता है एक स्त्री की कुंती महारानी कहती है तथा परम हंसा नाम नाम अमल आत्म भक्ति योगना तो तो तो एक, एक स्त्री हो मेरे अंदर क्या योग्यता है आपको देखने की आपको जानने की आपको समझने की आपकी सेवा करने की हाँ तो ऐसी जो शबरी थी हाँ शबरी एक शिकारी की पुत्री थी हटर की बेटी थी जब वो युवक युवा, युवा और गई, तो थकर, तो थे और विवाह के योग्य हो के सब तो बेचारी शबरी को जैसे पता चला, उसने देखा करो ना से भर आया उसने त नहीं चाहिए अपने घर को त्यागा और दौड़ने लगे जंगल की ओर और वैष्णव की खोज में भक्तों की खोज में गुरु की खोज में जिनके द्वारा वो भगवान की सेवा में होना पुत्री थी तो कोई उसको तो अपना शिष्य के रूप में स्वीकार करना नहीं चाह रहा था लेकिन एक ऋषि थे मातंग ऋषि उन्होंने कहा तुम सिंसियर हो सरल हो कपटता से रहित हो और जेम्य डिजायर है तुम्हारे अंदर कृष्ण की सेवा करने की भगवान की सेवा की तो उन्होंने मातंग मातंग ने अपना शिष्य बनाया शबरी को युवा अवस्था में बाकी सारे साधु सोचते थे मातंग पागल हो गया है हो गया है तो लेकिन उन्होंने कहा मातंग ने कहा मातंग ऋषि ने उनको भगवान नाम प्रदान किया और कई प्रकार की सेवाएं तो यह है जो शबरी है निरंतर सेवा करते रहते थे कभी जल लाना कभी गोबर से क्लीन करना गाय को चराना, बहुत सारी सर्विसेस। पूरे दिन अपने गुरु की सेवा में निमग्न रहते थे और कृष्ण नाम का भगवान के नाम का उच्चारण करते थे तो जब माता ऋषि बहुत ओल्ड हो गए तो मातंग माता ऋषि को लगा कि माता ऋषि का देखो शबरी अभी मैं तो शरीर त्यागने वाला हूँ इसके बाद तुम्हें वाला हूँ तो इन्होंने कहा उन्होंने कहा मैं आपके लिए क्या करू शब्द बताऊ उन्होंने तो कहा आप जहाँ जा रहे हो भौतिक आध्यात्मिक जगह वहां मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं वहां भी आध्यात्मिक जगत में पदार्पण कर सको तो उन्होंने कहा शबरी तुम इसी प्रकार से अपनी सेवाओं को करो हाँ, श्रद्धा के के साथ और के साथ और क्या सेवाएं फुल उसकी बहुत सरल सरल सिंपल सिंपल सेवाएं थी सारी इन सेवाओं को करते रहो भगवान के नामों का उच्चारण करो और भगवान श्री राम साक्षात यहाँ तुम्हारा ये जो आश्रम है यहाँ आएंगे तुम्हारा अपना दर्शन प्रदान करने के लिए तो शबरी युवा अवस्था में थे रोज बिना भूले आश्रम में आश्रम को नीच एंड क्लीन और सारी सेवाएं करते थे पूरे दिन रामोली भगवान आ रहे हैं रोज एक ही भावना थी क्या भगवान श्री राम मेरे प्राण के प्राण है वो आज आने वाले हैं उसके लिए इतना उत्साह शबरी के हृदय में जिसकी कल्पना नहीं रोज बेर ना? बेर को तोड़कर चलती थी ताकि भगवान श्री राम आएंगे उनको मैं केवल बेर खिलाऊंगी। मतलब भगवान की सेवा के लिए हमारी ये भावना हो कि बेस्ट चीजें उनको ऑफर करो कैसे उनको सर्व करो तो ये एटीट्यूड देखा जाता है शबरी के पास क्या था कुछ नहीं था तो शबरी इस प्रकार से रोज वही कार्य कर रहे थे और उसी प्रकार से देखा जाए उसका इतना फेक था डिटर्मिनेशन था उन्हीं कार्यों को करने के लिए कि भगवान राम को आना बाध्य हो जाता है हम भी यदि हमें वही चीजों को बार बार कहा जाता है भक्तों का संग करो हरि का उच्चारण करो हम हाँ, हाँ, सर्विसेस करो मालाओं का जप करो चार एम का पालन करो हाँ। हमें लगता है कि अरे चीजें हैं लेकिन उसमें हमारा श्रद्धा नहीं है डिटर्मिनेशन नहीं है जो किसके अंदर है शबरी के अंदर है शबरी ये करती रहे अपने गुरु की आज्ञा का पालन अपने गुरु के विरह में तो एक बार वहां नजदीकी पंपा सरोवर है साउथ में आप जाएंगे किशकि कर्नाटका के पास बहुत सुंदर प्लेस है अभी भी वहां तो वहां पंपा सरोवर के पास एक ऋषि तपस्या कर रहा था जब और कुछ मंत्रों का उच्चारण कर रहा था और ये शबरी जाति थी पानी लेने तुम्हें पूरे सरोवर को गंदा करती कर देती है उसने एक पत्थर फेंका शबरी को मारा मारा तो थोड़ा सा ब्लड आया एक ड्रॉप एक ड्रॉप एक, एक बुन उस ब्लड उस पंपा सरोवर में गिरता है इतना विशाल है पंपा सरोवर पूरा रक्तमय हो जाता है तो जितने ऋषि मुनि आने थे सब परेशान हो जाते किसी के लिए पूजा आदि के लिए पानी नहीं था तो वो सब लोग प्रार्थना करने लगे शबरी को बहुत बोलने लगे शबरी जाती है अपने आश्रम और रोती रहती है भगवान राम के विधान में और उसी समय ऋषियों को पता चलता है कि भगवान राम आने वाले हैं भगवान राम सीता की खोज में आ रहे थे उस एरिया में लक्ष्मण के साथ तो वहां जब आए तो सबने रिक्वेस्ट किया कि आप आपने चरण इसमें रखिए ताकि ये शुद्ध हो जाएगा इन सब ने मंत्रों का उच्चारण किया यज्ञ आदि किए, गंगा का पानी लाके डाला तभी भी शुद्ध नहीं हो रहा था भगवान राम आए उन्होंने कहा चरण रखिए। भगवान ने आपने चरण रखी फिर भी कुछ हुआ नहीं आप थोड़ा स्नान भी कर लीजिए थोड़ा ठीक हो जाएगा स्नान किया तो उसका रंग बदल नहीं है फिर कुछ ऋषियों ने कहा थोड़ा पी भी लीजिए जो मर्जी करो भगवान राम कुछ नहीं हो रहा था तो भगवान राम ने पूछा कि किया किसने है तो वो ये शबरी, सारे के कारण है। <laughs> शबरी भगवान राम ने पूछा बोला मैं मिलना चाहता हूं तो शबरी बहुत रो रहे थे तो कुछ गए ऋषि मुनि में होते। ऋषि मुनि गुस्से में होते हैं तो बड़े पावरफुल होते हैं गए शबरी को बुला के लाए जैसे शबरी ने सुना भगवान श्री राम मुझे बुला रहे, मिलना चाह रहे हैं शबरी सारे दुखों को भूल और बहुत तीव्रता से दौड़ने लगी श्री राम को देखने के लिए उनको मिलने के लिए जैसे वो दौड़ी दौड़ रही थी उसको पता नहीं था मैं कहाँ भाग रही हूँ और नीचे क्या है क्या नहीं है दौड़ते जा रही है और जैसे वहां पहुंची दौड़ते हुए बहुत बड़ा मिट्टी का ढेला था जिसके ऊपर उसके चरण पड़े शबरी के उसमें से एक उड़ के उस पंपा सरोवर में जाकर गिरता है गिरते ही पूर्ववत पानी हो जाता है उसका जो रेड कलर है ब्लड का खत्म हो जाता है शुद्ध जल बन जाता है सारे ऋषि आचर्य चकित हो जाते हैं भगवान श्री राम भगवान कहते हैं यह है मेरे भक्तों के चरण धुली का प्रभाव भगवान कहते मेरे भक्तों की जो चरण धुली है वो इतनी शक्तिशाली है कि जिसकी नहीं कि जा सकती जैसे भक्ति महाराज ने कहा कि मेरे जो गुरु महाराज है गौरवदास बाबा जी महाराज उनके चरण धुली यदि गिर जाए हवा से तो भी वो शुद्ध भगव बन जाएंगे इतने पावरफुल है तो भगवान राम की सेवा के लिए उन्होंने कहा आप आइए हाँ मेरे आश्रम में कोटिया में आइए भगवान राम देख रहे थे सारी चीजों को सजाया गया है हम बेर ला के रखे हैं भगवान को उन्होंने आसन दिया लक्ष्मण खड़े थे लक्ष्मण कभी बैठते नहीं है सेवा हम कहते हैं ना मिशन वो मिशन में है अभी भगवान राम की सेवा में और लक्ष्मण भगवान राम के संग में रहते तो उनको सदा एक अहंकार होता है कि मुझसे अधिक प्रेम राम से कोई और करता नहीं है जब उन्होंने शबरी ने उनको उनको बिठाया, उनके चरण धोए, माला और भगवान बहुत लगे। हम श्लोकों में तो भगवान पूछने लगे कि है शबरी तुम गुरु की सेवा कैसी की हाँ तपस्या वगैरह बहुत सारी चीजें रामायण में कई सारे श्लोकों में उनका संवाद आता है बहुत सारी चीजें पूछी उस तो समय और उन्होंने अपने वो बेर लेके हाँ, ले हाँ? अपनी कहा था सारी सर्विसेस वो थकी नहीं वृद्धावस्था तक उन्हीं चीजों को उतने ही उत्साह के साथ वो कर रही थी उतनी ही श्रद्धा के साथ उतने ही दृढ़ता के साथ और जिसके कारण भगवान राम आए और उनको वो अर्पित करने लगी और लक्ष्मण ने कहा तो छोटे हैं भगवान देखो देखो छोटे छोटे चीजें खाने नहीं चाहिए भगवान ने उठाया खाने लगे देख रहे हैं रो रही हरे भगवान स्वीकार कर रहे हैं भाग्राही जनार्दन और भगवान खाते जा रहे थे शबरी रो रही थी और भगवान भी उनको देखकर आंसू उल निकल रहे थे तो लक्ष्मण ये सारी चीजें देख रहे थे लक्ष्मण भी रोने लगे लक्ष्मण ने सोचा कि मुझे इतना घमंड था कि कि मुझसे कोई राम राम से प्रेम प्रेम नहीं करता। मैं अभी समझ गया कि जो प्रेम जो शबरी का भगवान के लिए है, उसकी तुलना नहीं है जब शबरी ने सारे बैर खिलाए और फिर वो रोना बंद की तो लक्ष्मण गिर गए उनके चरणों में प्रणाम करने लगे कहा कि हे शबरी तुम्हारा जो प्रेम है ना कृष्ण के लिए बहुत उत्कृष्ट है राम के लिए जिसकी तुलना नहीं की जा सकती और आगे चलकर भी तुम्हारे इस प्रेम की जो गाथा है सारा जगत सोचकर दंद जाएगा, या स्मरण करेगा करेगा चर्चा तो हम देखते हैं कि भगवत प्राप्ति करना भगवान को समझना भगवान के प्रेम को अपने हृदय में विकसित करना बहुत कठिन नहीं है केवल एक ही चीज है हाँ क्या कपटता को दूर छोड़कर विष्णे गुरु सेवा वैष्णव बुल्चि भोजन श्रद्धा और दृढ़ता के साथ आध्यात्मिक गुरु के आदेशों को फॉलो करते हैं गंभीरता से वैष्णव बुल्चि को स्वीकार करते श्रद्धा के साथ हाँ तो हमारे लिए आध्यात्मिक जीवन बहुत सरल हो जाता है और अधिक आनंदमय बनता है और यही एक योग्यता है भगवान के धाम जाने की धाम की तो बहुत चर्चाएं हुई लेकिन जाने के लिए क्या है विश्व में न गुरो सेवा वैष्णव भोजन हाँ जो हम देखते हैं साराम ठाकुर के जीवन से भी और शबरी के जीवन से तो ये को हो, हमें अपने जीवन में लाना चाहिए तब तो हम सरल हो जाएंगे हरे कृष्णा